शिवपुराण वायवी संहिता अविद्या एवं राग से युक्त वाक्य जन्म मरण रूप संसार क्लेश की प्राप्ति में कारण होता है अतः वह कोमल ललित अथवा संस्कृत संस्कार युक्त हो तो भी उससे क्या लाभ जिसे सुनकर कल्याण की प्राप्ति हो तथा राग आदि दोषों का नाश हो जाए वह वाक्य सुंदर शब्दावली से युक्त न हो तो भी शोभन तथा समझने योग्य है मंत्रों की संख्या बहुत होने पर भी जिस विमल संरक्षर मंत्र का निर्माण सर्वज्ञ शिव ने किया है उसके समान कहीं कोई दूसरा मंत्र नहीं है संरक्षर मंत्र में छहों अंगों सहित संपूर्ण वेद और शास्त्र विद्यमान है अतः उसके समान दूसरा कोई मंत्र नहीं हो सकता सात करोड़ महामंत्रों और अनेकानेक उपमंत्रों से यह संरक्षर मंत्र उसी प्रकार भिन्न है जैसे वृत्ति से सूत्र जितने शिव ज्ञान हैं और जो जो विद्यास्थान है वे सब संरक्षर मंत्र रूपी सूत्र के संक्षिप्त भाष्य हैं जिसके हृदय में ओम नमः शिवाय यह संरक्षर मंत्र प्रतिष्ठित है उसे दूसरे बहुसंख्यक मंत्रों और अनेक विस्तृत शास्त्रों से क्या प्रयोजन है जिसने ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जप दृढ़तापूर्वक अपना लिया है उसने संपूर्ण शास्त्र पढ़ लिया और समस्त शुभ कृत्यों का अनुष्ठान पूरा कर लिया आदि में नमः पद से युक्त शिवाय ये तीन अक्षर जिसकी जिह्वा के अग्रभाग में विद्यमान है उसका जीवन सफल हो गया पंचाक्षर मंत्र के जप में लगा हुआ पुरुष यदि पंडित मूर्ख अथवा अधम भी हो तो वह पाप पंच बंजर से मुक्त हो जाता है देवी बोली महेश्वर दुर्जय दुर्लंग एवं कलुषित कलिकाल में जब सारा संसार धर्म से विमुख हो पाप में अंधकार से आच्छादित हो जाएगा वर्ण और आश्रम संबंधी आचार नष्ट हो जाएंगे धर्म संकट उपस्थित हो जाएगा सबका अधिकार संदिग्ध अनिश्चित और विपरीत हो जाएगा उस समय उपदेश की प्रणाली नष्ट हो जाएगी और गुरु शिष्य की परंपरा भी जाती रहेगी ऐसी परिस्थिति में आपके भक्त किस उपाय से मुक्त हो सकते हैं महादेव जी ने कहा देवी कलिकाल के मनुष्य मेरी परम मनोर पंचाक्षरी विद्या का आश्रय ले भक्त से भावित चित्त होकर संसार बंधन से मुक्त हो जाते हैं जो अकथनीय और अचिंतनीय है उन मानसिक वाचिक और शारीरिक दोषों से जो दूषित कृतज्ञ हैं निर्दय छली लोभी और कुटिल चित्त हैं वे मनुष्य भी यदि मुझमें मन लगाकर मेरी पंचाक्षरी विद्या का जप करेंगे उनके लिए यह विद्या ही संसार भय से उतारने वाली होगी देवी मैंने बारंबार बारम्बार पूर्वक यह बात कही है कि भूतल पर मेरा पतित हुआ भक्त भी इस पंचाक्षरी विद्या के द्वारा बंधन से मुक्त हो जाता है देवी बोली यदि मनुष्य पतित होकर सर्वथा कम कर, कर्म करने के योग्य न रह जाए तो उसके द्वारा किया गया कर्म नरक की ही प्राप्ति कराने वाला होता है ऐसी दशा में पतित पावन पतित मानव इस विद्या द्वारा कैसे मुक्त हो सकता है महादेव जी ने कहा सुंदरी तुमने जब बहुत ठीक बात पूछी है अब इसका उत्तर सुनो पहले मैंने इस विषय को गोपनीय समझकर अब तक प्रकट नहीं किया था यदि पतित मनुष्य मोहवश अन्य मंत्रों के उच्चारण पूर्वक मेरा पूजन करे तो वह निस्संदेह नरकगामी हो सकता है किंतु पंचाक्षर मंत्र के लिए ऐसा प्रतिबंध नहीं है जो केवल जल पीकर और हवा खाकर तप करते हैं तथा दूसरे लोग जो नाना प्रकार के व्रतों द्वारा अपने शरीर को सुखाते हैं उन्हें इन व्रतों द्वारा मेरे लोक की प्राप्ति नहीं होती परंतु जो भक्ति पूर्वक पंचाक्षर मंत्र से ही एक बार मेरा पूजन कर लेता है वह भी इस मंत्र के ही प्रताप से मेरे धाम में पहुंच जाता है इसलिए तप यज्ञ व्रत और नियम पंचाक्षर द्वारा मेरे पूजन की करोड़वी कला के समान भी नहीं है कोई बद्ध हो या मुक्त जो पंचाक्षर मंत्र के द्वारा मेरा पूजन करता है वह अवश्य संसार पास से छुटकारा पा जाता है देवी ईशान आदि पांच ब्रह्म जिसके अंग हैं उस सताक्षर या पंचाक्षर मंत्र के द्वारा जो भक्तिभाव से मेरा पूजन करता है वह मुक्त हो जाता है कोई पतित हो या अपतिक, वह इस पंचाक्षर मंत्र के द्वारा मेरा पूजन करे मेरा भक्त पंचाक्षर मंत्र का उपदेश गुरु से ले चुका हो या नहीं वह क्रोध को जीतकर इस मंत्र के द्वारा मेरी पूजा किया करे जिसने मंत्र की दीक्षा नहीं ली है उसकी अपेक्षा दीक्षा लेने वाला पुरुष कोटि कोटि गुणा अधिक माना गया है अतः देवी दीक्षा लेकर ही इस मंत्र से मेरा पूजन करना चाहिए जो इस मंत्र की दीक्षा लेकर मैत्री मुदिता करुणा उपेक्षा आदि गुणों से युक्त तथा ब्रह्मचर्यपरायण को भक्तिभाव से मेरा पूजन करता है वह मेरी समता प्राप्त कर लेता है इस विषय में अधिक कहने से क्या लाभ मेरे पंचाक्षर मंत्र में सभी भक्तों का अधिकार है इसलिए वह श्रेष्ठतर मंत्र है पंचाक्षर के प्रभाव से ही लोक वेद महर्षि सनातन धर्म देवता तथा यह संपूर्ण जगत टिके हुए हैं